ओम सहना बहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीतमस्त मिदिशा वह ओ शांति, शांति शांति संध्या से संबंधित कुछ जिज्ञासा हमारे राठौर जी ने की है आपका पहले भी एक बार इस तरह का कुछ प्रश्न आया था आप लिखते हैं मुझे संध्या याद है त्रुटि सुधार करना है तो ये तो ठीक है त्रुटि सुधार तो करना ही है पर इस शिविर में इतना समय नहीं हो पाता है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए अलग से समय निकाला जाए एक तो ये है कि अगर आप कोई समय चाहते भी हैं, मान लीजिए साढ़े बारह से डेढ़ या एक से दो तो उस समय मौन का समय रहता है सब भोजन किए हुए होते हैं। चार से पांच करेंगे तो उसमें भी मौन भंग होता है आपसे ज्यादा मैं दोषी माना जाऊंगा क्योंकि मैं एक आपसे एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ लोग यही कहेंगे कि आपने नियम भंग कराया तो ये हमारी मजबूरी है मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा अगर आपको विशेष जिज्ञासा है तो अगर आपने वापसी की टिकट नहीं करवाई है तो दो दिन चार दिन पांच दिन आप रुकी आपको मैं समय दूंगा तो त्रुटि सुधार का एक तो एक उपाय ये हो सकता है कि मैं मंत्रों के का केवल उच्चारण ही करवाऊ ना अर्थ ना कोई व्याख्या तो मैं समझता हूँ कि ये शायद आप लोगों के लिए भी और हम मेरे लिए भी अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि संध्या में आकर्षण संध्या में रुचि संध्या की उपयोगिता कैसे हमारे मन में आए कैसे हम अपनी रुचि उसमें उत्पन्न करें इसलिए अर्थ और व्याख्या आपके सामने रखी जाती है यूं तो अर्थ लिखा हुआ है संध्या की पुस्तकों में आप पढ़ सकते हैं भू प्राणों का भी प्राण स्व सुख स्वरूप सब लिखा हुआ है उसको खोलना उस पर विचार करना उस पर मनन करना उस पर कोई अगर विचार धारा मन में आती है तो उसको रखना तो ये सब इसलिए होता है ताकि उसमें हमारा एक लगाव पैदा हो जाए आगे लिखा है कि संध्या के अर्थ सीखना है आपकी पुस्तक का नाम बताने की कृपा करें तो मैंने तो कोई संध्या की पुस्तक लिखी नहीं है अब तक तो इस संबंध में मैं आपको बताऊंगा कि 25 तारीख में पुरुपी सभा का यहाँ पर बुक स्टॉल लगता है अंतिम दिन लगेगा शायद हो सकता है परसों लगे तो उसमें संध्या की पुस्तकें भी आ सकती हैं आएंगी तो जिनको विशेष रुचि है तो वहां संध्या की पुस्तकें आप खरीद सकते हैं मेरी तो कोई पुस्तक अभी तक है नहीं संध्या क्यों करें बताने की कृपा करें संध्या करने से सबसे पहला लाभ ये होता है कि हमारा मन पवित्र बनता है हम ईश्वर को भूल करके या बिना ध्यान किए हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अधिकतर मानसिक दूषित विचारधारा का बहुत बड़ा हाथ होता है और आप सब अनुभव करते हैं मैं भी अनुभव करता हूँ इसलिए मैं एक बात कहता हूँ कि जो व्यक्ति ईश्वर का ध्यान चिंतन मनन नहीं करता उसके जीवन में पवित्रता का आना बिल्कुल भी संभव नहीं है आ ही नहीं सकती वो छली कपटी धोखेबाज जो जो भी एक दुर्गुण व्यक्ति हो सकते हैं वो उसके अंदर आ सकते हैं आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए संध्या अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए करे ईश्वर की खुशामत करने के लिए संध्या नहीं की जाती कुछ लोग कहते हैं जी हम तो संध्या करते रहे और मेरा बाप मर गया तो इसका मतलब है कि संध्या करने वाले का बाप मर गया तो संध्या करने से बाप नहीं मरना चाहिए भाई बाप का मरना है कोई अलग कारण हो सकता है उसकी कोई दुर्घटना हो गई हो कोई खान पान में असंम बढ़ता हो कोई आगे पीछे कर्मों का फल हो वो उसका एक अलग निमित्त हो सकता है संध्या करने से बाप के मरने का क्या सवाल है तो इसीलिए संध्या छोड़ दे क्योंकि मेरा तो बाप मर गया और बाप जवान था बूढ़ा हो, होता मर जाता तो चलो संतोष कर लेते लेकिन वो तो जवान बाप मेरा मर गया ऐसी ऐसी लोग शिकायतें करके और भक्ति के साथ इसको जोड़ते हैं तो संध्या अपने मन को वाणी को अपने अंतकरण को कल्सित वृत्तियों से बचाने के लिए हमें करना चाहिए संध्या की क्या लिखा है संध्या की त्रुटि निकालने का समय देने की कृपा करें साढ़े बारह से दो बजे या चार से पांच बजे को लंच में समय देने की कृपा करें तो देखिए तो मैंने पहली आपके सामने निवेदन कर दिया था की इस समय अगर मैं समय दूंगा तो अपराधी मैं ठहरूंगा आप नहीं आप गौण रूप से अपराधी ठहर सकते हैं आपकी अगर जिज्ञासा है मैं नहीं जानता कि आपकी आयु कितनी है और आप यहाँ रुक सकते हैं ठहर सकते हैं अगर आप कम आयु के हैं तो मैं समझता हूँ कोई बाधा नहीं आ, तो अगर आपके पास समय हो राठौर जी तो या तो अभी या आगे कभी आप आए तो आपका स्वागत है ठीक है धन्यवाद तो आज दूसरे मंत्र का हम अभ्यास करेंगे ईश्वर के अस्तित्व की जानकारी और ईश्वर के अस्तित्व का परिचय जितना वेद से हमें मिलता है जितना वेदों से वैदिक ग्रंथों से वैदिक ऋषियों से हमें प्राप्त होता है वैसा ईश्वर का स्वरूप वैसा ईश्वर का ज्ञान वैसे ईश्वर के कार्य हमें किसी भी ग्रंथ से प्राप्त नहीं हो सकते अगर मेरा विश्वास ना करे तो आप पढ़ के देख सकते हैं कुरान को पढ़ के देख सकते हैं उसमें ईश्वर को कैसे बताया है आज जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे उसमें स्पष्टी नहीं है जीव का स्वरूप स्पष्ट नहीं है जीव क्या है बाइबिल को पढ़ के देख लीजिए उसमें ईश्वर का स्वरूप क्या है स्पष्ट ही नहीं है एक जगह आता है कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई और फिर पछताया बाइबल में ऐसा कहीं आता है कि ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया और फिर बाद में उसने पश्चाताप किया कि व्यर्थ में ही बनाया ये ईश्वर ऐसे करेगा कि पहले काम करेगा फिर पछताएगा हम आप पछता सकते हैं क्योंकि हमारा ध्यान कम है हम आप पश्चातापत्मग्लानी कर सकते हैं ईश्वर को आत्मग्लानी पश्चाताप आत्म करने की क्या आवश्यकता है वो तो पूर्ण ज्ञान है सृष्टि बनाने से पूर्व उसको पता नहीं था कि मैं सृष्टि बनाऊंगा तो ये गड़बड़ घोटाला होगा पता है उसको सारा आप हम क्या क्या कर सकते हैं उसको सारा पता है हम सोचते शायद हम कुछ नया कर रहे हैं हम कुछ नया सोच रहे हैं हम कुछ नया कुछ करेंगे कुछ चमत्कार विशेष करेंगे कोई भी हम या आप करते हैं जो भी करते हैं वो हमने अरब वार किया है या यू कहे अनंत वार किया है पर चूंकि हम इस शरीर में आए हैं हमने बचपन देखा है जवानी देखी है आगे बुढ़ापा भी देखने वाले हैं और कई तो देख भी रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम शायद कुछ नया कर रहे हैं नया हम कुछ नहीं कर रहे हैं ईश्वर के लिए कोई नई चीज नहीं है कोई नई घटना नहीं तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ईश्वर सब जानता है कि हम क्या करते हैं क्या कर सकते हैं सब जानता है और उन्हीं में से हम करते हैं जैसे एक लिस्ट मान लीजिए आपको कोई दवाई खरीदनी है आपके पास चार पांच दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं मेडिकल स्टोर पे आप गए मेडिकल स्टोर वाला देख रहा है कि ये दवाई खरीदने आ रहा है पर उसको ये पता नहीं आप कौन सी दवाई खरीदने आ रहे हैं पर ये पता है कि जितनी मेरे पास दवाइयां है इन्ही में से कोई ना कोई ये खरीदेगा ये उसको संभावना है तो ईश्वर के सामने बहुत बड़े आपके हमारे कर्मों की सूची है लिस्ट है उसे पता है कि बात मैं ये कर सकता है ये कर सकता है ये कर सकता है ये कर सकता है पर यह पता नहीं है कि किस समय क्या करेगा मैं अगले क्षण क्या कर बैठूं? ईश्वर को पता नहीं है जब तक मेरे मन में नहीं आएगा तब तक तो ईश्वर को कैसे पता लगेगा ईश्वर को पता लगने के लिए मेरे मन में तो पहले आना चाहिए ना अब मन में ही नहीं है मन में आते ही ईश्वर मन में आते ही ईश्वर को पता लग जाएगा तो ये जो मंत्र आ, हम सीख रहे हैं संध्या के इनमें ईश्वर के सही स्वरूप का वर्णन किया गया तो इसी उद्देश्य को लेकर के अब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सावधान होकर के श्रद्धा से और हम ईश्वर के लिए अपना समय लगा रहे हैं ऐसी भावना करके हम इन मंत्रों का पाठ करेंगे प्रक्रिया वही रहेगी पहले आप मैं बोलूंगा उसके बाद फिर आप उसको धोराएंगे दूसरा मंत्र लेते हैं ओ दक्षिणाधिंद्रोधिपति स्थिर जी रक्षिता पितर ईशवा बोलिए ओ दक्षिणा जी रक्षिता पितर ईशवा हाँ बोलने में मजा नहीं आया फिर से बोलते हैं हम पहले सुनिए मैं बोलता क्या हूँ देखिए एक तो दक्षिणा शब्द है सभी परचित सभी बोल सकते हैं दिगेंद्रो दिगिंद्रो भी स्पष्ट है फिर है दिगेंद्रो दिपति और फिर है तिरस राजी तो इसको हम दो टुकड़ों में बोल सकते हैं एक एक तो बोल सकते हैं तिरस तिरस तिरस, तिरस तो आप आराम से बोल सकते हैं और चेराजी इसमें जोड़ दीजिए तो तिरस चिराजी ऐसा तोड़ करके जब आप बोलेंगे तो सुगमता से बोल सकेंगे और यूं जल्दी बोलेंगे तो कुछ बोलेंगे और कुछ निकलेगा तो फिर से देखते हैं प्रयास करते हैं ओम दक्षिणा गेंद्रोधि पति तिरस्ि यहीं तक बोलिए ओम दक्षिणा तिरस्ि राजी बोलिए तिरस्िराजी तिरश्चिराजी तिरशिराजी राजी। राजी। राजी। मैं समझता हूं सबको स्पष्ट हो गया होगा अब फिर से एक बार अभ्यास कर लेते हैं ओम दक्षिणाधि राजी बोलिए ओम इंद्रो पति स्थिर से राजे रक्षिता पेतर ईशवा आप पूरी पंक्ति मैं बोलूंगा और फिर मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे ओम दक्षिणा दि गिंद्रो राजे रक्षिता पेतर ईशवा बोलिए दक्षिणा द्रोधिपतिरश्चिराजी तेभ्यो नमो धिपिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु बोलिए ओ नमो धीपति भ्यो नमो रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है तेभ्यो नम इसको बोलते हैं महाप्राण भाई महाप्राण महाप्राण मतलब अधिक जोर दे करके बोला जाता है एक तो है।, है ते भ्यो नीपे भ्यो नी बोलने का ढंग है पर ये शुद्ध है ते भ्यो नमा जैसे बोलते हैं टा डा ढा जोर आता है ना उसमें एक तो उसमें एक अल्पप्राण है और दूसरा महाप्राण है तो इसको हमें जोर दे के बोलना है तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योष्टि वीस्म स्तंभ जम भे दब पूरा मंत्र जैसे जहां पे विराम आएगा मैं रुकूंगा उसके पीछे फिर आप लोग उसकी आवृत्ति करेंगे ओ दक्षिणादिगिंद्रोधिपतिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईषव बोलिए ओ रोधिपतिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईषव तेभ्यो नमोपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम यो बहुत सुंदर आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं एक तो मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग यो असमान बोल रहे हैं है तो असमान ही इसमें कोई संशय नहीं है लेकिन यहाँ पर जो कि संधि है संधि है तो हमको योमान बोलना यो आसमान नहीं बोलना यहाँ पर आकार का लोप हो गया है आकार का यहाँ पर है, मौन है ये तो इसी तरह के संकेत हम आगे ध्यान रखेंगे अगला मंत्र देखते हैं ओम प्रति ची दिग वरुणो दिपति प्रदाकु रक्षिता बोलिए ओम वरुणो दिपति प्रदाकु रक्षिता न मेरे साथ साथ बोलेंगे ये भो नमो धिपति भो नमो रक्षित्रिभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु यो स्म दिष्टि विस्म स्तम्भोजे दत्मा अच्छा में से उदीसी मंत्र कोई बोल सकता है खड़े होकर के कोई साहस करें हेमंत जी तो अपने पुराने विद्यार्थी हैं माई की व्यवस्था है क्या एक बार इनको बोल करके थोड़ा दिखा आप बोलिए उदीची बोलेंगे ध्यान से बोलना ठीक से हाँ बैठिए अच्छा प्रयास किया तो आपने भी यो आसमान भोल दिया है आसमान नहीं है योस्मान ठीक है तो उसी तरह से बोलेंगे ओम ओ दी चे स्वजो रक्षिता शनि भ्यो नमो धिपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम अस्तु नम ते्योस्तु योस्वेष्टि वय श्रीस्म स्तंभंबे दम ओ ध्रुवा दिग् विष्णु अधिपति कलमा सीव रक्षिता ध्रुवा से लेकर के और विरुद्ध स्वतक एक बार मैं बोलता हूँ उसकी आवृत्ति करेंगे आप पहले मैं बोलता हूँ ओम ध्रुवा दिग विष्णु रिपति कलमा सीव रक्षिता बोलिए ओम रक्षिता भ्यो नमो धिपति भ्यो नमो रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु योष्टि व्यय विस्म स्तम्भोज इधर माताओं बहनों में से कोई द्रुवादिक विष्णु वाला मंत्र बोल सकते हैं चलिए पीछे माताजी को दीजिए फोन वो प्रयास करेंगी हाँ आप लोगों का प्रयास होना चाहिए ना वो पीछे माताजी बैठी बैठेगा बोलिए प्रयास किया बैठिए तो ते व्यो नम की जगह पे क्या बोलना है ते व्यो थोड़ा सा भापे जोर देना है ठीक है अगला मंत्र थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे ओम ऊर्द्वा दिग बृहस्पति रिपति श्वेत्रो रक्षिता वर्ष बोलिए ओम ऊर्ध्वा चुत्रो रक्षिता वर्ष मीषवा तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नम रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नम इस्तु योस्म दिष्ट वय भोज्यम बेदम ऊर् ऊर्ध् उर्द्वा मंत्र कुर्सों में से कौन बोलेगा अंतिम वाला मंत्र चलिए बोलिए आपको माइक दीजिए नहीं ये आगे वाले हैं हाँ इनको बोल ओ, ओ ठीक आपने अंतिम मंत्र बोला था ना हाँ तो अंतिम मंत्र में आपने क्या किया पहले का हिस्सा मिला दिया <laughs> आपको पता लगा शायद ध्रुवा के साथ में आपने ये कलमाश्री वो उर्ध्वक साथ में कलमाश जोड़ दिया था चलिए कोई बात नहीं बैठिए इधर माता बहनों में से सर इनको बहन जी को दो इनका प्रयास बोला। देखिए धैर्य से बोलना जल्दी नहीं करना हम लोग अपने परिवार में बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं बैठे हैं। ये मान करके बोलिए तो थो थोड़ा साहस बना रहेगा नहीं तो व्यक्ति घबरा जाता है बोलिए प्रयास अच्छा किया है लेकिन कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी टूटी है तो उसको धीरे धीरे सुधार लेंगे एक तो रक्षित्रिभ्यो है रक्षित्रिभ्यो हम्म और बृहस्पति बृहस्पति नहीं बृहस्पति बृहस्पति तो थोड़ा अब इस पे अर्थ पे विचार कर लेते हैं दूसरा मंत्र मनसा परिक्रमा का संकेत कर रहा है कि हम जब ध्यान में बैठते हैं ईश्वर का चिंतन करने के लिए तो जिस दिशा में भी मेरा मुख रहता है उसकी दाहिनी ओर दक्षिण दिशा रहती है जैसे मेरा मुख माले इधर है तो दक्षिण दिशा इधर होगी तो कहते हैं कि उस दक्षिण दिशा में भी जो हमारा स्वामी है अधिपति स्वामी है हमारा मालिक है रक्षिता वो हमारी सब तरह से सुरक्षा कर रहा है हमें रक्षा दे रहा है पर हमें उसकी रक्षा का अनुभव होना चाहिए बात यह तो कहते हैं कि वो हमारी रक्षा कैसे कर रहा है राजी तो तिरस्टि राजी का मतलब होता है पंक्ति लाइन और तिरस्टी का मतलब है जो टेढ़ी गति चलते हैं जैसे छोटे छोड़ छोटे सांप हैं बिच्छू हैं या और ऐसे कुटिल यूनिया इस तरह की होती हैं जो सीधी ना चल करके तिरछी तिरछी चलती हैं तो अब यहां पर विचार करने की बात है कि दक्षिणा दिगेन्द्र अधिपति तिरस्िराजी एक तो है कि उनसे हमारी रक्षा कर रहा है एक बात दूसरी बात यह है कि उनके द्वारा हमारी रक्षा कर रहा है दोनों बातें अलग अलग हो गई ना एक है कि उनसे हमारी रक्षा कर रहा है यानी वो हमें सावधान कर रहा है कि कि आप इन प्राणियों से सावधान रहे हमारे अंदर एक प्रेरणा कर रहा है एक है कि उनके द्वारा हमारी रक्षा कर रहा है तो जैसे ये जो ये योनिया जो है ये भी संसार के ब्रह्मांड का एक हिस्सा है एक एक भाग है तो ये जो योनिया है जैसे बिच्छू है या या छोटे छोटे सांप हैं या और इस तरह के हैं इनमें से कई सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते पर हमारी प्रवृत्ति ऐसी कि हम सांप को देखते ही मारने को तैयार हो जाते चाहे जहरीला हो या ना हो बस सांप है वह इतने मात्र से हम उसको मारने का प्रयास करते तो कहते हैं कुछ सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते भी हैं और कुछ ऐसे होते हैं नहीं भी हो सकते हैं, नहीं भी होते हैं। लेकिन सांप हमारे मित्र हैं वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि वो सृष्टि में हम तरह तरह की वायु को छोड़ते हैं विशैली वायु फैक्ट्रियों से आती है और हम बहुत तरह का प्रदूषण हम फैलाते हैं पेट्रोल है तेल है डीजल है तरह तरह से रसायन है तो ऐसा बताते हैं कि सांप जो है वो विषैली वायु को तो पी लेता है तो विषैली वायु को पीने से क्या होगा कि वातावरण में शुद्धि आएगी अब कोई कह सकता है अभी अब मान लीजिए पूरे ऋषि में एक सांप है वो तो कब तक विषैली वायु पिएगा और कितनी पिएगा तो इसलिए जहां भी आपको अगर हमें कहीं सांप मिल जाए तो उससे डरने की घबराने की जरूरत नहीं है मैंने एक बार रोजड़ में देखा एक खेत के किनारे में जा रहा था तो कम से कम यहां से लेकर के और जैसे तखत का जो अंतिम हिस्सा है इतना लंबा सांप, और यूं ऐसे ऐसे करके जा रहा है तेजी से इतना मोटा कम से कम इतना मोटा और देखते हुए भी डर लगे लेकिन वो जा रहा है अपनी मस्ती से वो खेत के अंदर झाड़ी में चला गया तो जब तक हमारे जीवन के लिए कोई खतरा ना हो जाए तब तक हमें इन इनियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए अगर हमारे जीवन के लिए खतरा है सीधा सीधा तो ऐसी स्थिति में तो फिर हमारे सामने उसको मारने का और कोई विकल्प नहीं बचता तो ये कह रहे हैं कि ये जो तिरस्टि राज्य इससे हम एक दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं कि जो मनुष्य ऐसे है विश्व पयोमुखम घड़ा है एक ऐसा तो जिसमें जिसमें अंदर तो विष भरा पड़ा है और थोड़ा सा ऊपर दूध है विष कुंभमु कहते हैं दूध को तो तो ऊपर थोड़ा सा दूध है और नीचे विष भरा पड़ा है तो ऐसे ही कुछ आदमी होते हैं समाज में जो ऊपर से बहुत मृदु व्यवहार करेंगे आपको अपनापन दिखाएंगे लेकिन नीचे वो हमारे लिए विस का काम करेंगे हमारी उन्नति में अवरोध खड़े करते रहेंगे परोक्ष रूप से तो वो भी यहां पर लिए जा सकते हैं कि जो कुटिल प्रकृति के व्यक्ति हैं उनसे भी हमें सावधान रहना चाहिए ईश्वर भक्ति का मतलब ये नहीं है कि चाहे कोई हमें ठग ले कोई हमें लूट ले देश में कुछ भी हो रहा है हमें कुछ लेना ही देना नहीं है देश में मान लीजिए कोई असामाजिक घटना घट गट रही है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम तो ईश्वर के भक्त हैं ये ईश्वर की भक्ति नहीं ईश्वर भक्ति का मतलब है कि जहां हम रह रहे हैं जिस देश में रह रहे हैं उस देश की सभी परिस्थितियों से हमारा अवगत होना बहुत आवश्यक है उसकी सूचना है को हम क्या करें अपने देश के लिए तो इसका नाम भक्ति है तो कहते हैं जो टेढ़ी योनिया है या जो इस तरह के टेढ़े जो कुटिल मती वाले जो मनुष्य है उनसे ईश्वर हमारी रक्षा करने वाला अर्थात हमें वो सावधान करता है सात्विक व्यक्ति को जि, जितनी तेजी से निर्णय लेने में ए, मतलब क्षमता उत्पन्न हो जाती उतना रासिक तामसिक व्यक्ति जल्दी से निर्णय नहीं ले सकता लेगा तो गलत ले लेगा तो कहते हैं कि वो हमारी रक्षा करने वाला फिर एक अंत में एक बात कहते हैं पितरा ईश्वर पितर कहते हैं ज्ञानी लोगों को एक छोटा बच्चा भी अगर ज्ञानी है दस बारह साल का और मुझे कोई बात नहीं मालूम और उसने मुझे उस बात को बता करके मेरे ज्ञान में वृद्धि कर दी तो वो मेरे लिए पितर है तो पितर का मतलब यहाँ पर ज्ञानी कई लोग भूल से पितर का अर्थ वो ले लेते हैं जैसे हमारे पौराणिक भाई करते हैं कि मृत लोग मृत पितर वो आए और उनके लिए भोजन रखा है और वो खाए तो ये ऐसा संभव नहीं है कि मरे हुए आदमी भोजन नहीं खा सकते आकर के अच्छा मेरा दादा मर गया मान लीजिए चालीस साल पहले मुझे पता ही नहीं कहाँ है अब मैं उसको कैसे बुलाऊंगा कोई चिट्ठी कोई पत्री कोई मोबाइल कोई नेट कोई कुछ भी आया नहीं बुलाऊंगा कैसे बुलाऊंगा नहीं तो थाली रख करके वही आ रहा है ऐसे कैसे पता लगेगा अब बिना सुन शरीर के खाया नहीं जा सकता भोजन शुरू शरीर में कैसे खाएगा खीर कैसे खाएगा हाथ नहीं। तो इतर का अर्थ है यहाँ पर ज्ञानी लोग जिनसे हम अपने जीवन की उन्नति के रास्ते निकालते हैं जो हमारी उन्नति के मार्ग में रोडे नहीं बनते किन्तु हमारी उन्नति के मार्ग को खोलते हैं वो यहाँ पर ज्ञानियों का मतलब है मैं बीच में एक प्रश्न पूछ लेता हूँ आप लोग जो माताएं बहनें बैठी हैं पुरुष बैठे हैं आप में से कोई ऐसा तो नहीं है कि जो मजारों पर पीरों दरगाहों पर जाकर के माथा रगड़ते हैं कि मेरी शादी करा दो कि मेरे बच्चा उत्पन्न कर दो कि मेरा ये कर दो वो कर दो ऐसा आप में से तो कोई नहीं है नहीं है तो बहुत अच्छा है कभी मत जाना आपको जानकारी बता देता हूं आप अन्य बहनों को भी बता सकती हैं कि दुनिया में विशेष रूप से भारत में जहां जहां भी ये कबरे है पीर है मजार है दो झंडे गाड़ लिए और थोड़ी सी काली चादर उड़ा दी और बन गया पीर ऐसी जगह कभी नहीं जाना क्योंकि ये एक तो ये नकली काम करते हैं कुछ होता नहीं है जगह घेरने के लिए इस तरह से कुछ बना देते हैं दूसरा ये होता है कि जब मुसलमानों का शासन था तो इन्होंने हमारी बहन बेटियों को हमारे पुरुषों को बच्चों को निर्ममता से मारा हत्याएं की बलात्कार किए ना जाने क्या क्या किए और जब हमारे आर्य वीरों ने हिंदू वीरों ने इनको मार दिया तो इन मुसलमानों ने क्या उनकी समाधियां बना दी और आ, हमारे हिंदू जैसे लोग भोले भाले लोग उनके मजारों पर पीरों की दरगाहों पर जाकर के माथा रगड़ते मनौतियां मानते तो हमने इसको स्वीकार करेगा जिन्होंने हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किए हो हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी हो हमें घर से बेघर कर दिया हो और उन्हीं की कबर पे जाकर के हम ये कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए और वो चाहिए तो आप में से नहीं जाते हैं बहुत अच्छी बात है आप अपने आस पड़ोस वालों को जो इस तरह के काम करती हैं उनको आप बहने समझा सकती हैं ये ब्रह्मा कुमारी वाली होती है ना ये किसी भी घर में घुस जाती है क्योंकि बहनों बहनों में जल्दी मेल हो जाता पुरुष नहीं घुस सकता किसी घर में पुरुष घुसेगा तो उसके उसके बस आप समझ लेना क्या मैं कहना चाहता हूँ तो ये ब्रह्मा कुमारी वाली क्या करती हैं किसी के ही घर में चली जाएंगी और सफेद सफेद बिल्कुल साड़ी और वो सब बिल्कुल ऐसे बहका लेती हैं कि बस आप सोचेंगे ये तो मेरी बहुत प्यारी बहन है और फिर वो ले जाएगी अपने उसमें और वो जो कुछ भी आपके पास है ना वो वहां आपका समाप्त हो है तो इसलिए इनसे आप लोग सावधान है तो बीच में प्रसंग आएगा तो मैंने बात बता दी तो कहते हैं कि ये जानी लोग जो है जो हमारे आगे बढ़ने में हमारा कुशल क्षेम करने में जो नेता का काम करते हैं जो हमें आगे ले आते हैं कहते हैं तेभ्योनमो फिर अर्थ बिल्कुल उसी तरह से है कि इन सब रक्षा करने वालों के लिए और इन इन सबके लिए ईश्वर के गुणों के लिए इन सबको हमारा बारंबार नमस्कार हो अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं राजी उनके उनसे उनके द्वारा हमारी रक्षा करता है तो कोई कह सकते हैं कि सांप और बिच्छू को हमारा नमस्कार हो नमस्कार करने हम सांप बिच्छू को तो क्या हार जाए नमस्कार का मतलब यही नहीं है नमा का अर्थ है उपयोग लेना नमा करते एक उपयोग लेना भी है कि हम इनका उपयोग ले ठीक है ना हम इनका उपयोग करेंदुपयोग करें तो ये अर्थ यहां पर घटाना चाहिए कि इनका उपयोग करके इन इनसे हमारी सुरक्षा होती है नमाकर तो वैसे अन्न भी होता है वेद में आता है चोरे तस्करे नमा चोरों को नमस्कार चोरों के सरदार को नमस्कार अब अविदा से घटाएंगे तो चोरों के सरदार को नमस्कार करोगे तो वो क्या दशा करेगा हमारे वो कहेगा ये तो बड़े अच्छे लोग है कि हमें भी नमस्कार कर रहे हैं अब तो लूटो इनका सब कुछ अब क्या है ये तो पहले ही झुक गए समर्पण कर दिया तो वहां पर भी चोरों को नमस्कार का मतलब आ जाओ तुम्हारी अच्छी खातिर करेंगे हम वही नमस्कार का मतलब है, है? चल अगला मत देखते हैं कहते हैं दिग वरुण पश्चिम दिशा में वरुण वरुण कहते हैं शासन करने वाले वैसे बहुत सारे अर्थ हैं जल भी है श्रेष्ठ भी है लेकिन यहाँ पर वरुण का अर्थ है शासक ईश्वर हमारा सबसे बड़ा शासक है अधिपति है वो स्वामी है और उसके पास जो है उसके पास उसके बंधन कि जो जो सीमा है वो बहुत बहुत दूर तक फैली हुई है इसलिए जैसे ही हम कर्म करते कोई भी हम कर्म शुभ या अशुभ निंदित या अनिंदित जब भी हमारे द्वारा कोई कर्म संपन्न किया जाता है तो कर्म संपन्न करते समय तो हम स्वतंत्र होते हैं हमारा हाथ नहीं पकड़ता है लेकिन जैसे ही हम कर्म कर चुके हैं वैसे ही उसके पास हमें जकड़ जाते उसके बंधनों में हम जकड़े जाते हैं जैसे समाज में आप देखेंगे समाज में मान लीजिए बहुत अराजकता फैली हुई है और पुलिस या फोर्स जो है वो नगर में गश्त लगा रही है तो सज्जन लोग सोचते हैं कि हमारी सुरक्षा है हमारी सुरक्षा हो रही है और दुष्ट लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं तो दुष्ट लोगों के लिए वो पुलिस की जो फोर्स घूम रही है वो भी उनके लिए पास है वो जानते हैं दुष्ट अगर गड़बड़ की तो गोली लगेगी और सज्जन व्यक्तियों के लिए पास है अगर तुमने कोई अपराध किया तो तुम भी इन्हीं की तरह एक अपराधी सिद्ध हो जाओगे तो ये वरुण के जो पास हैं, वरुण के जो बंधन हैं, वो इस बात की सूचना देते हैं कि हम कहीं भी जाएं, उसके बंधनों से हम कभी भी किसी भी क्षण जकड़े जा सकते हैं तो इसके लिए हमें ये बताया जा रहा है कि हम उस ईश्वर को सर्व मान करके उसके पासों से हम अपने को मुक्त रखें और फिर आगे कहते हैं क्षिता अन्न मिश्रा प्रदाकू का अर्थ यहाँ पर बड़े बड़े अजगर आदि किया गया है अजगर बड़े बड़े जो सांप होते हैं तो उनसे रक्षा करने वाला है और कहते हैं कि अन्नम ईश्वर अन्न आप सब समझते हैं अन्न जो है वो हमारे बाढ़ के समान है अन्न मतलब जो भी हम खाते पीते हैं जो भी हम पथ खाते पीते हैं चावल गेहूं दाल सब्जी जो भी है दूध ये ईशू है मतलब ये ये जो अन्न है अन्न रूपी बाण है यहाँ पर स्वामी जी ने थोड़ा सा एक संकेत किया है कि जो सज्जन व्यक्ति है वो तो इन पदार्थों को खाकर के अपने शरीर को पुष्ट करता है और समाज में एक अच्छे समाज की विचारधारा को फैलाता है वो तो वो समाज में यश का विस्तार करता है परंतु जो असयमी है जो अधिक खा लेते हैं असयम पूर्वक खाते हैं भोजन की मात्रा को नहीं जानते हैं तो उनके लिए फिर ये दंड दंड के समान भी कार्य करते हैं तो यहाँ पर दो बातें आई हैं कि सज्जनों के लिए तो ये रक्षा करने वाले हैं और दुष्टों के लिए ये दंड भी दे देते हैं यानी बहुत अधिक खा गए तो क्या होगा पेट में दर्द होगा दर्द होगा तो फिर डॉक्टर पास जाना पड़ेगा या वैसे परेशान रहेंगे तो इसलिए यहाँ पर दोनों अर्थ लगाने चाहिए और आगे फिर उसी तरह अर्थ है और यो मंग देश जो भी हमसे द्वेष करता है हालांकि द्वेष का कारण होता है अज्ञान दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है ना समझी। जब भी हमें आपको कहीं से दुख प्राप्त हो रहा है या हम दुखी हो रहे हैं मन में खिन्नता है मन में क्रोध भरा हुआ है कई लोग ऐसे होते हैं हर समय मन में गुस्साई भरा रहता है आप में से भी हो सकते हैं हम में से भी हो सकते हैं हर समय क्रोध क्रोध में भरे रहेंगे अच्छा क्या होगा उससे उससे हमें आपको शांति मिलेगी भरे रहो क्रोध में उसमें क्या दूसरों का पैसा तो लगता नहीं आदमी क्या सोचता है कि ये मेरे अनुकूल चले वो मेरे अनुकूल चले वो मेरे अनुकूल सब दुनिया मेरे अनुकूल चले ऐसा संभव है अनुकूल नहीं चलता तो मन में क्रोध रहता है कि इसने ये नहीं किया उसने वो नहीं किया उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया ये कभी संभव नहीं है कि सारी दुनिया मेरे अनुकूल हो जाए ये चलता रहेगा तो कहते हैं कि जो हमसे अज्ञानता पूर्वक द्वेष करता है यम वम दुश्मा और जिसे हम द्वेष करते हैं तंबो जम्बे ददमा उस द्वेष को हम आपके न्याय रूपी व्यवस्था में या जबड़े में स्थापित करते हैं ऐसे आपकी न्याय रूपी व्यवस्था में इसको रखते हैं मैं द्वेष नहीं करूंगा दूसरा करता है तो करे वो उसकी समस्या मैं द्वेष करके अपना मन खराब क्यों करूं और स्वस्थ वक्त व्यक्ति ऐसी सोचेगा कि मैं अपने मन को क्यूँ बिगाड़ू बिना पैसे मन को बिगाड़ रहा हूं मैं तो प्रसन्नचित रहूंगा और मेरी प्रसन्न में बाहर का कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाएगा बाधा पहुंचा सकता है लेकिन मैं बाधा कर रहते हुए भी खुश रहना वो मेरे हाथ में है जो जो लोग ये सोचते हैं कि बाहर के लोग मुझे खुश करेंगे तब मैं खुश होऊंगा तो बाहर लोग मुझे दुखी करेंगे तो फिर मैं दुखी होऊंगा तो वो व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता इसलिए सुख का सूत्र जो है वो स्वयं अपने अंदर है अपने अंदर ढूंढो सुख बाहर किसी के भरोसे मत रहो कि ये मेरे से सहानुभूति रखेगा ये मेरे से प्रेम करेगा ये मेरे को आदर देगा ये मेरे यूं करेगा कर दे तो उसका हजार बार धन्यवाद नहीं तो ठीक है भैया तू जान तेरा काम जान हम तो आप अपने में खुश रहेंगे ऐसा जो व्यक्ति सोचता है वो परिस्थिति से समझौता कर लेता है और सुखी रह सकता है आगे कहते हैं उदीची दीक्षो उत्तर दिशा में सोम हमारा स्वामी है सोम का मतलब चंद्रमा सोम कर यहां पर ईश्वर है जैसे ईश्वर सोम है शांत है पवित्र है ऐसे ही जो व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करते हैं वे भी सौम्य बन जाते हैं उनके हृदय में भी सज्जनता निवास करने लग जाती है कुटिलता निकल जाती है और वो फिर हर एक से प्रेम की भाषा बोलते है उनके लिए फिर अपना पराया नहीं रहता ये बहुत उदार चित वालों की बात है तो कहते हैं कि वो हमारा स्वामी है रक्षिता और जो अजन्मा है सु सुजा जो अजन्मा है जो ईश्वर कभी जन्म ही नहीं लेता है। जब जन्म नहीं लेगा तो मरेगा नहीं जैसे कोई भाई राम ने अवतार लिया तो फिर राम का फिर जन्म हुआ तो फिर मृत्यु हुई और राम ने स्वयं का एक जगह जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे इंद्र की शक्ति लगी तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो राम उस समय बिलाप करते हुए कहते हैं कि कि ना जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से दुष्कर्म किए थे कौन से पाप कर्म किए थे कि जिस, कि जिस आज मेरे सामने मेरा छोटा भाई मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है वो स्वयं कहते हैं इस बात को और रामायण में भी ये दिखाया जाता है कि जब महात्मा अगर उनको कहते हैं कि आप तो साक्षात भगवान के अवतार है तो राम कहते हैं कि नहीं आपने अपनी श्रद्धा से ऐसा समझ लिया है मैं तो आपकी तरह ही एक सामान्य मनुष्य हूँ और मैं एक नर हूं स्वयं कहे कहा है वहाँ पर तो इन दोनों बातों से हमें पता लगता है कि कि वो एक विशिष्ट महापुरुष थे वो कोई सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं थे तो इस दृष्टि से यहाँ पर जो ईश्वर है सृष्टिकर्ता ईश्वर वो अज, अ, अजन्मा है रक्षिता शनि और रक्षा करने वाला है और अशनि कहते हैं विद्युत को विद्युत जो है वो हमारे बाढ़ के समान है संगति लगाते हैं विद्युत जो है वो जब चमकती है तो यहां तो कुछ नहीं लगता है लेकिन खेतों में बताते हैं कि नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में पैदा हो जाती है विद्युत के चमकने से नाइट्रोजन जो है खाद जो है बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है ऐसा वैज्ञानिक लोगों का कहना है तो उनके लिए ये विद्युत जो है वो लाभकारी है और हो सकता है कि विद्युत का और बहुत सारे उपयोग हो सकते हो वो हमारी जानकारी में नहीं है तो कहते हैं कि वो जो सोम गुण वाला जो ईश्वर है उसके लिए हम बारम्बार नमस्कार करते हैं फिर कहते हैं ध्रुवा विष्णु और तो जो नीचे की दिशा में जो विष्णु जो सर्वव्यापक ईश्वर है वो भी हमारा स्वामी है कलमास ग्रीवो कलमास ग्रीवो और विरुद्ध हरी हरी गर्दने हैं जिसकी मैं हरी गर्दन किसकी है यहाँ पे तो कहा वीरुद्ध हरी हरी गर्दने किसकी होती है पेड़ों की होती है नीचे तो जड़ रहती है और ऊपर वृक्ष और ये पत्ते हरी हरी डालियां हरे हरे फल हरे हरे पत्ते आजकल देखो सब जगह हरियाली छाई हुई है तो कहते हैं कि ये जो हरी हरी जो ये गर्दनों वाले ये जो वृक्ष हैं कहते हैं और जो विरुद्ध और जो लताएं हैं ये भी हमारे लिए बाण के समान काम करती है बाढ़ का मतलब ये गुण इनके गुण भी हमारी रक्षा करने वाले हैं और आगे उसी तरह से है और कहते हैं ऊर्धवा दिग बृहस्पति रधिपति शूत्रो ऊपर की दिशा में बृहस्पति यानी ब्रह्मांड का पति बृहताम पति बड़े ब्रह्मांड का स्वामी वेद का स्वामी वेद ज्ञान का जो भंडार है वो हमारा स्वामी है और वो कैसा है शूत्रो 100 प्रतिशत वो प्योर है 100 प्रतिशत पवित्र है जैसे सौ प्रतिशत दूध आज मिल जाएगा पवित्र सौ प्रतिशत दूध किसी के घर में गाय बंदी हो तो जरूर मिल सकता है सौ प्रतिशत तो कहते हैं वो ईश्वर जो है शुद्धता में वो सौ प्रतिशत पवित्र है उसमें कहीं से भी कोई त्रुटि कोई अज्ञान कोई क्लेश कोई दुख निकाल नहीं जा सकता क्योंकि उसको अज्ञान है ही नहीं जो अज्ञानी है वही दुखी होते हैं वे ठीक से सोच नहीं पाते ठीक से उनकी समझ नहीं बनती इसलिए ना समझ व्यक्ति दुखी रहता है परेशान रहता है तनाव में रहता है बेचैन रहता है एक मूर्ख के पास बहुत सारा धन है वो क्या करेगा उड़ा देगा लेकिन एक बुद्धिमान धर्मात्मा के पास भी धन है वो उसको बहुत बुद्धिमत्ता से खर्च करेगा और वो उससे बहुत कुछ विस्तार कर सकता है तो कहते हैं कि ये जो ऊपर की दिशा में जो बृहस्पति गुण वाला जो स्वामी है वो कैसा है बिल्कुल पवित्र है साफ है शुद्ध है और बर्ष मिसवा इसमें बताया कि वर्षा की मुंह ने ये जो बरसा की बूंदें हैं वो भी अगर समय पर बरसती हैं तो हमारे लिए अमृत का काम करती हैं वहां व का काम करती है लेकिन जहां पर बाढ़ आ रही हो पहले से ही पहले से बाढ़ का प्रकोप हो और वहां हम ये प्रार्थना करने लग जाएं तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी तो ये प्रार्थना वहां पर है जहां पर वर्षा की आवश्यकता है तो कहते वर्षा की जो बूंदे है या वर्षा जो है जब यथा योग वर्षा होती है तो वो हमारी रक्षा करने वाली है और वो ईश्वर की कृपा से हमारी उन्नति करने वाली होती है तो कहते हैं कि उन गुणों के लिए और स्वामी के गुणों के लिए रक्षा करने वालों के लिए हम बार बार नमस्कार करते हैं और योष्मान द्वेष की जो हमसे अज्ञानता से मूर्खता से नासमझी से द्वेष भाव हमसे रखता है मैं भी कभी कभी देश भाव रख लेता हूं तो हे भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उसके और मेरे देश भाव को आप बाहर निकालें ताकि मेरा और उसका मन मित्रता के गुणों से युक्त हो जाए और हम दोनों प्रेम से रह सके हम दोनों में तालमेल बैठ सके हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके सामंजस्य बना सके जिसको सामंजस्य बनाने की कला आ गई जिसको तालमेल बिठाने की शिक्षा अंदर से आ गई वो व्यक्ति संगठन तैयार कर सकता है वो व्यक्ति बहुत के साथ मिलकर रह सकता है वो व्यक्ति प्रस्कूल परिस्थितियों में भी अपने संतुलन को बनाया रख सकता है तो इस तरह की शिक्षा इन मंत्रों में दी है बाकी चर्चा कल करेंगे आपका समय हो गया है